श्रीमद भागवत गीता के आज सप्तम अध्याय में श्री भगवान जी बोले हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में असक्त चित्त तथा तो अनन्य भाव से मेरे प्रायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त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 अर्थात यथार्थ रूप से जानता है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है ये आठ प्रकार के भेदों वाली जो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति ज्ञान हे अर्जुन तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा परले हू अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं हे धनंजय मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है हे अर्जुन मैं जल में रस हूं चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं आकाश में शब्द हूं और पुरुषों में पुरुषत्व हूं मैं पृथ्वी में पितृंत और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं और तपस्वियों में तप हू हे अर्जुन तो संपूर्ण भूतों का स्नातन बीज मुझको ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं और भी जो सत्य से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है उन सबको तुम मुझसे ही होने वाले हैं ऐसे जान परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझमे नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस्व और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझे अविनाशी को नहीं जानता क्योंकि ये आलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया बड़ी दुष्तर है जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ऐसे आस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूल लोग मुझको नहीं भजते हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अथार्थी आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है ये सभी उदार हैं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 उन उन भोगों काम ना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बजते हैं अर्थात पूजते हैं जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संत प्राप्त करता है परंतु तो उन अल्प बुद्धि वालों का वे फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सचिदानंद परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और देश से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो हैं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 भिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधि यज्ञ के सहित सबका आतम रूप मुझे अनंत काल में ही भी जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार से सप्तों अध्याय परिपूर्ण हुआ